दो साहसिक कहानियां और कदम भाई थे वे एक लंबा ढंग से फैला हुआ एक मंजिला मकान में रहते थे उसके सिर एक सिरे पर गांव की दुकान थी और दूसरे सिरे पर दुकान मालिक का परिवार काबिज था एक रात दोनों भाई बैठक खाने में शतरंज खेल रहे थे उनके पिता ने दुकान में ताला लगा दिया था और तथा माँ और वे कस्बे की एक बैठक में चले गए थे बाहर ठिठुरन और अंधेरा था लेकिन कमरा खुशनुमा और आरामदेह था उनका कुत्ता आहते में जंगल के आहाते की चौकसी कर रहा था हालांकि सबसे निकट के पड़ोसी की बत्ती दूर जंगल के छोर पर टिमटिमा रही थी लेकिन डरने जैसी कोई बात नहीं। सब कुछ शांत और नीरव था केवल सतरंज की गोटियों से उस समय आवाज आती जब लड़के उन्हें विषाद पर खिसका रहे होते अचानक एक तेज खड़खड़ाहट से यह शांति भंग हो गई यह इतनी तेज थी कि अनंत के हाथ से शतरंज की वह गोटी गिर पड़ी जिससे उसने बस उठाया ही था कदम की जैसे सांस रुक गई और बाहर शेरू भूखने लगा लड़कों को हिलने का साहस नहीं हुआ वे कान लगाकर सुनते रहे लेकिन मकान एक बार फिर इस तरह शांत हो, हो चुका था जैसे वहां कभी कोई तेज खड़खड़ाहट की आवाज हुई न हो वहां से आई थी दुकान में से अनंत ने फुसफुसा कहा और दरवाजे की ओर बढ़ा दरवाजे के पीछे सकरे से गलियारों को पार कर एक दूसरा दरवाजा था जो दुकान में जा, ले जाता था क्या तुम्हें क्या तुम्हें लगता है कि उसमें चोर है कदम ने फुसफुसाते हुए कहा एकदम डर कर उसने अपने भाई की बाह पकड़ ली अब छोड़ो भी भला उसमें चोर कैसे घुस सकते हैं अनंत ने उसके संदेह को चुटकी में उड़ा दिया अपने भाई की आवाज और भंगिमा से कदम को अपने पिता की याद हो देखो अब शेरू ने भी भोंकना बंद कर दिया है अनंत ने आश्वस्त किया सचमुच गुर्राने और भोंकने की आवाज थम गई थी हमें चलकर भी देखना चाहिए कि खड़खड़ाहट की वजह क्या थी मुझे नहीं मालूम कदम हिचकिचा रहा था लेकिन तब तक अनंत उठ चुका था उसने दरवाजा खींचकर खोला और गलियारे की बत्ती जलाई गलियारे में कोई नहीं था तब बैठक खाने से अनंत कुर्सी उठा लाया और उसे दुकान की ओर खुलने वाले दरवाजे के पीछे लगा दिया दरवाजे का ऊपरी हिस्सा कांच का बना हुआ था कुर्सी पर खड़े होकर लड़के किसी तरह वहां तक पहुंच पाते थे कि दुकान के अंदर झाँक सके रात के वक्त पिताजी हमेशा गोदाम में मध्यम सी बतली बत्ती जल्दी छोड़ देते थे जिससे सभी काउंटर और अलमारियां अलमारियां नजर आ रही थी।, थी लड़के बिल्कुल हक्का बक्का होकर घूर रहे थे बाल्टियों का ढेर लुढका पड़ा था टाइल के फर्श पर चारों ओर बाल्टिया बिखरी हुई थी और मेज के कोने पर क्या लड़कों को एक सिर दिखाई दिया वह काले नेत्र कोटरों वाला एक खोपड़ी जैसा नजर आ रहा था सिर टकटकी लगाकर बाल्टियों की ओर देख रहा था मानो उनकी निगरानी कर रहा हो और फिर हे ईश्वर अलमारी में टंगा एक हरा स्वेटर अचानक उदकने लगा ऊपर नीचे फिर ऊपर और नीचे और फिर काउंटर के पीछे जाकर गायब हो गया लड़के अवाक से आंख फाड़े देख रहे थे इससे पहले कि वे उबर पाते एक और आश्चर्य उन पर टूट पड़ा काउंटर के पीछे से हरा स्वेटर रेंगते हुए बाहर निकला बाहें अगल बगल फैली हुई बीचो बीच, बीच विचित्र वीच ढंग से कुबड़ निकाले उसने फर्श को पार किया और शराब की क्रेट के बीच गुम हो गया फिर कोई चीखा अनंत चौक पड़ा लेकिन वो फौरन पहचान गया कि चीखने वाला उसका भाई था चलो भाग चले कुर्सी से नीचे उतरते हुए लड़का गला फाड़कर चिल्लाया अपने भाई को शांत करने में अनंत को बहुत जतन करना पड़ा बाल्टियों का ढेर पहले से ही तिरछा रखा हुआ था और बस लुढ़क पड़ा लेकिन वह सिर व महेश दफ्ती का एक मुखौटा भर था हालांकि खाने में बहुत ढेर सारे पड़े हुए थे याद नहीं लेकिन स्वेटर वहां वह हरा वाला स्वेटर कदम बड़बड़ाने लगा वो बुरी तरह काँप रहा था अनंत भी हरे स्वेटर वाली उस विचित्र घटना को समझ नहीं पा रहा था यह पूरा मामला उसके लिए भी भारी पड़ने लगा था और वह चाह रहा था कि उसके माता पिता घर लौट आए परंतु वो कदम के सामने अपनी घबराहट प्रकट नहीं करना चाहता था इसलिए जितना संभव हो सका उस, उतने नहीं देखना है आंसू से छोटे अनंत कुर्सी पर चढ़ चुका था वह कमरे का मुआयना कर ही रहा था कि उन्हें एक धमाका सुनाई पड़ा यह एक तेज धमाका था उसके बाद छना की आवाज आई नीचे उतरो चलो निकल चले कदम अपने भाई के पथलून का पैचा खींचने लगा लेकिन अनंत इतना बहुत चक्का था कि कोई जवाब नहीं दे सका कोई लंबी और पतली सी चीज पल खाती कुलबुलाती आलमारी के नीचे से रेंगते हुए बाहर निकल रही थी यह सांप ही था इसमें कोई संदेह नहीं और कितना लंबा इसका जैसे कोई और छोर ही न था क्या है यह कदम फुसफुसाया। सांप। साप अनंत एकदम से बोल पड़ा परंतु उसे तुरंत लग गया कि यह बात उसे कदम को नहीं बतानी चाहिए थी नन्या भाई ने फिर से दहाड़ मारकर रोना शुरू कर दिया था इस बार अनंत को उसे चुप कराने का समय भी नहीं मिल पाया दुकान के सामने वाले दीवार में लंबी मेज के पीछे लगा दरवाजा अपने आप खुल रहा था अनंत ने किसी को बाहर जाते या अंदर आते नहीं देखा वह द्वार उनके पिता के काम करने वाले कमरे में खुलता था अनंत की एक और अजीब सी चीज पर नजर पड़ी पिताजी के कमरे की बत्ती जल रही थी क्या पापा उसे जलता हुए छोड़ गए थे अथवा वो खुद से ही जल उठी थी आज तो सब कुछ मुमकिन लग रहा था अनंत खुले दरवाजे और उससे आती रोशनी की चमक को आंखें फाड़कर देखता रहा उसने अपना दिल डूबता हुआ महसूस किया क्या हुआ कदम फूस और अपने भाई का पहंचा खींचने लगा अनंत ने चूंकि कोई जवाब नहीं दिया था इसलिए कदम ने फिर से कुर्सी पर चढ़ने का फैसला किया वो भयभीत तो था लेकिन उत्सुकता के कारण अपने को रोक ही नहीं पाया अचानक घर घर की आवाज आई और दूसरे ही पल पूरा मकान अंधेरे में डूब गया कदम जीखा और से लिपट गया अनंत का संतुलन बिगड़ गड़बड़ा गया और दोनों जमीन पर गिरे खुशकिस्मती से किसी को चोट नहीं लगी क्योंकि वह रूई के उस बोरे पर गिरे जो दीवार के सारे टिका हुआ था क्या मुसीबत है बिजली फ्यूज हो गई अनंत अपने पिता जैसे शब्द इस्तेमाल कर रहा था किसने किसने किया यह कदम फूस उसने अपने बड़े भाई को दोनों हाथों से चकड़ लिया और सेमा सेमा अंधेरे में आके सहमा कर देखने लगा अनंत को इसका जवाब नहीं पता था का बोरा नर्म और अंधेरे में उन्हें ठीक करना पड़ेगा एक हाथ से कदम को पकड़े और दूसरे हाथ से कुर्सी को खींचते हुए और सामने की दरवाजे की ओर बढ़ने लगा फ्यूज बॉक्स दरवाजे से सटे दीवार पर था बाहर की ओर निकले बटनों को उसने दबाव दिया और फिर से बिजली आ गई दुकान के भीतर दोबारा नजर दौड़ाते हुए अनंत ने देखा कि उसके पिताजी के काम करने वाले कमरे में अंधेरा था। उनके कमरे की बत्ती गया उस बड़े से शांत घर में धमाके की आवाज बड़े जोर से बुझुटी शेरू ने भी उसे सुना होगा वो अप्रसन्न होकर भौक पड़ा कदम ने फिर से जोर जोर से रोना शुरू कर दिया अरे कुछ नहीं होगा बहादुर बनो अनंत ने अपने भाई को दिलासा दिया वो अब भी कुर्सी पर खड़ा कुछ और घटित होने का इंतजार करता हुआ गोदाम में देख रहा था लेकिन कुछ नहीं हुआ अनंत को अचानक एक विचार सूझा और वो नीचे कूद पड़ा चलो हम शेरू को दुकान के अंदर भेजते हैं यह एक बढ़िया विचार था लेकिन इससे उसके भाई पर फिर से रोने का एक और दौरा पड़ा नहीं नहीं बाहर मत जाओ वहा आते में लुटेरे और भूत होंगे कैसा भूत दादी अम्मा ने बताया था मुझे एक बार बकवास अनंत बड़बड़ा कुछ डग में वह दरवाजे पर था उसने चाभी घुमाई और सिटके नहीं खोल दी एक नम हवा का झोका उसके चेहरे से टकरा शेरू अपनी जंजीर खड़खड़ाते हुए अपने दरवाजे से बाहर आ गया उसने खुद को ताना और दूम हिलाई आता रोशनी से भर उठा दरवाजे के ऊपर एक बड़ा सा लालटन था अनंत ने कुत्ते की जंजीर खोल दी और उसे घर के भीतर ले गया शेरू एक भूरे रंग का विशाल एल्सेशियन था अनंत ने फिर से सामने के दरवाजे को झटपट बंद कर लिया और सिटकनी लगा दी तब उसने खूटी से गोदाम की चाबी निकाली और ताली के छेद में से ठीक से बिठा दिया शेरू खुशी से अपना अपनी दूम हिला रहा था और अनंत की उंगलियां चाट रहा था कदम पीछे हटकर बैठक खाने में चला गया और धड़ाक से दरवाजा बंद कर दिया मत भेजो वह दरवाजे के पीछे से चिल्लाया जो भी वहां है वो हमारे शेरू को मार डालेगा वो उसे मार डालेगा बकवासू उतना ही सात ने चाबी घुकमाई और दरवाजे को जरा सा खोला खोजो शेरू खोजो उसने खुली जगह से अपने दोस्त को भीतर ठेला और तुरंत उसके पीछे दरवाजा बंद कर दिया तब उसने कुर्सी को वापस रखा और उस पर चढ़ गया उसने देखा कि शेरू बाल्टियों के बीच खड़ा है और हवा को सूंघ रहा है उसके कान ऊपर की ओर उठी हुए थे उसके बाल खड़े हो गए थे तब एक जबरदस्त छलांग के साथ वो काउंटर के पीछे जाकर गायब हो गया अनंत को उठा पटा गुर्राहट और रिटियाने की की आवाज सुनाई दी। फिर वहां शांति छा गई। अनंत ने इंतजार किया कुछ और घटित नहीं हुआ अंत में वह नीचे उतरा और सावधानी पर दरवाजे को खोला शेरू यहाँ आओ अनंत ने लड़खड़ती आवाज में पुकारा शेरू शाशी इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी वहां कोई भूत नहीं था यह बात भी बिल्कुल साफ थी लेकिन वह निकल क्यों नहीं रहा अंत में उसने कुत्ते को दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए सुना जैसे ही शेरू ने गलियारे में अपनी नाक बढ़ाई अनंत डर पीछे हट गया कुत्ते ने मुंह में कुछ उठा रखा था वह कोई रोहेदार सी चीज थी उसके चार पैर और बटन की तरह चमकती हुई दो आंखें थी शेरू ने गठरी को कोमलता से फर्श पर रख दिया और प्रशंसा सुनने की आशा में अपनी दुम लगा और तभी जाकर अनंत उस रोहेदार चीज़ को पहचान पाया वह मुख था श्रीमती नुसरत का पिल्ला पिताजी की मदद से सारी बातें बिलकुल साफ हो गई बंद होने से पहले श्रीमती नुसरत आखिरी ग्राहक थी मुख बिना किसी के नजर पड़े दुकान में इधर उधर सूंघता रह गया होगा और उसी में बंद हो गया होगा रहस्यपूर्ण घटनाओं को समझना आसान था जाहिर तौर पर पहले मुक्कू ने एक नींद मारी तब उसने मस्ती में उछल कूद मचाना शुरू किया उसने तार खींचकर कार्यालय का टेबल लैंप गिरा दिया अलमारी से रस का मर्तमान पटक दिया एक गुब्बारे को फोड़ा और हरे स्वेटर के साथ तब तक खींचाता करता रहा जब तक कि वह गिर उसके ऊपर नहीं आ पड़ा कितने अफसोस की बात है कि वह केवल मुक्कू निकला कदम रात को खाने की मेज पर लंबी सास हुए बोला वह एक अच्छी भली भूता कहानी हो सकती थी तुम एक वैसे भी सुना सकते हो अनंतने कहा और दूसरे दिन पूरा का पूरा पहला दर्जा दुकान के भीतर के उस डरावने के बारे में फुसपुछा रहा था जो दुकान वाली के परिवार में किसी को भी डरा नहीं पाया था जंगल के बीच वह पंगला गर्मियों के आखिरी दिन थे मीना अभय और अरुण कुकुरमु की तलाश में जंगल की ओर चल दिए उन्होंने एक लंबा ठूटदार खेत पार किया और फिर एक दूर तक फैले हुए से गुजरे और जल्द जंगल के किनारे जा पहुंचे घूमने के लिहाज से वो एक खूबसूरत जगह थी दिक्कत बस यह हुई कि उन्हें वहाँ अधिक कुकुरमुद्ते नहीं मिल पाए इधर उधर घूमने टहलने और एक दूसरे पर चिड़शंकू फेंकने के चक्कर में ऊपर आकाश में उठते घनघोर काले बादलों को वे बिल्कुल देख ही नहीं पाए अचानक झमड़कर बारिश होने लगी बच्चों ने देवदारू के पेड़ तले सरल ली लेकिन जल्दी उसकी टहनियों के बीच से पानी टपकने लगा चलो हम भागकर कामता प्रसाद जी के बंगले में चलते हैं मीना बोल पड़े वहाँ जाने से कोई फायदा नहीं है मुझे पता है कि वे वहाँ नहीं है अरुण ने कहा पिताजी उन्होंने अपनी बंदूक और कैमरे के साथ बाहर जाते देखा था उनका कुत्ता मुत्ती उनके पीछे पीछे था फिर भी हम उनके बरामदे में तो जा ही सकते हैं अभय ने बहस की बात तो पते की थी बच्चे उस तरफ लपके कामता प्रसाद जी ने जंगल के बीच एक पुराना बंगला ले रखा था और जब भी वे अपने शहर से अलग अपने को शहर से अलग कर पाते अपनी कार से यहाँ चले जाते घास के मैदान और झील की चित्रकारी किया करते कभी न अलग होने वाली अपनी बंदूक और कैमरे के साथ जंगल में भटकते फिरते और अक्सर पीछे वाले बाघ में खाक छानते हुए दिखाई दे जाते थे किसी ने भी कभी उन्हें बंदूक चलाते नहीं सुना था लेकिन बहुतों ने उनकी प्राकृतिक दृश्य की तस्वीरें देखी थी बच्चे भागकर बरामदे में आ गए देखो कामता प्रसाद जी घर पर हैं। बरामदे के फर्श पर मिट्टी लगे बड़े पैरों के निशान दिखाते हुए मीना बोल पड़ी अभय ने दरवाजा खटखटाया कामता प्रसाद जी को अतिथियों का स्वागत करके हमेशा खुशी होती थी यद्यपि कोई जवाब नहीं मिला था फिर भी बिना झिझक के अभय ने दरवाजे का हैंडल घुमाया एक बार कामता प्रसाद जी ने कहा था खटखटाने की क्या जरूरत दरवाजा बना ही इसलिए होता है बस सीधे अंदर चले आओ बच्चों ने अपने आप को पत्थर के फर्श वाले रसोई घर में पाया, जिसके एक कोने पर एक भारी सा स्टोव पड़ा था कामता प्रसाद जी मीना ने पुकारा कोई उत्तर नहीं बच्चों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वह दरवाजा जो बगल की खत्ती में खुलता था कुछ इंच भर खुला छज्जेदार टोपी के नीचे से आंख उन्हें देख रही थी फिर दरवाजा एक चरमराट के साथ पूरी तरह खुल गया एक रूखी आवाज ने पूछा तुम लोग यहाँ क्यों डोलते फिर रहे हो बच्चे चौक पड़े एक लंबा सा आदमी उनके सामने खड़ा था उसने काली बरसाती पहन रखी थी और अपने हाथ में उसने चाबियों का गुच्छा पकड़ा हुआ था वह कामता प्रसाद जी नहीं थे वह बिल्कुल अजनबी था नमस्ते मीना ने कहा मैंने कहा नहीं था कि यहाँ मत आओ अरुण बुद्ध बुद्धाया लेकिन अभय ने दृढ़ स्वर में पूछा क्या कामता प्रसाद जी अंदर है नहीं यहाँ कोई नहीं है अजनबी धीरे से बोला मैंने तुमसे कहा नहीं था अरुण बोला और चलने के लिए तैयार हो जब तक बारिश बंद नहीं हो जाती तब तक के लिए क्या हम यहाँ ठहर सकते हैं मीना ने मीठी आवाज में पूछा ठीक है बरामदे में रुक जाओ उस आदमी ने ऐसी मुद्रा बनाई मानो को उनसे पूरी तरह छुटकारा पाना चाहता हो अरुण फौरन आज्ञा करी ढंग से बाहर खींचा गया अभय भी दुबकते हुए दरवाजे की ओर बढ़ा लेकिन मीना पूछ बैठी क्या आप कामता प्रसाद जी का इंतजार कर रहे हैं जवाब देने में देर लगी जैसे कि उस व्यक्ति को शब्द न मिल रहे हो हाँ एक तरीके से मैं उनकी कार की मरम्मत कर रहा हूं वो आदमी खत्ती में खुलने वाले दरवाजे की ओर मुड़ा जहां कामता प्रसाद जी अपने हल्के भूरे रंग की पेट रखते थे अभय ने अपने कान खड़े कर लिए गाड़ी की मरम्मत करना तो बिल्कुल उसके मन लायक काम था इंजन में अपनी नाक घुसड़े और गाड़ी के नीचे रेंगकर कितने ही घंटे उसने और उसके पिता ने अपने घर वाली मारुति की मरम्मत करने में लगाया है इसमें क्या गड़बड़ी आ गई है अभ्य ने उत्सुक होकर पूछा और कुछ कदम नजदीक पहुँचकर उसने जानकार की तरह सवाल किया क्या इग्निशन में दिक्कत है हम आकर तुम्हें इसको बनाते हुए देखेंगे ठीक है ना मुझे यहाँ किसी की जरूरत नहीं है अजनबी भुन मैंने तुमसे कहा न कि बाहर ठेरो या फिर चलते बनो आदमी जाने के लिए वापस मुड़ा लेकिन वह दरवाजा बंद नहीं कर पाया अभय दरवाजे में खड़ा था और मीना ठीक उसके पीछे मीना हर चीज में हमेशा नाक घुसेड़ती चलो भागो अजनबी गुर आया उसने अभय और मीना की बांह पकड़ी और उन्हें खींचते हुए फर्श को पार किया बैठक के दरवाजे को लात मारकर खोला और बच्चों को अंदर धकेल दिया क्या क्या कर रहे हो तुम तुम्हें कोई हक नहीं है कि और उन्हें प्रतिवाद किया तुम भी अंदर चलो जल्दी वरुण पर चिल्लाया आज्ञाकारी ढंग से लड़के ने हड़बड़ाते हुए रसोई घर पार किया और दूसरों के साथ शामिल हो गया उस आदमी ने दरवाजा बंद किया और चाबी घुमा दी कुछ देर तक तो बच्चे बिल्कुल चक्राए से एक दूसरे को देखते रहे उनकी बोलती बंद थी अरुण ने तब कहा हमें उस पर टूट पड़ना चाहिए था, था। तो गाँव से मदद लेने के लिए भाग पड़े पर वो मुझ पर गोली चला सकता था अरुण ने विषय बदल दिया मीना ने उसे टोका उसने कमरे का मुआयना कर लिया था और जानकारी दे रही थी हम बाहर नहीं निकल सकते खिड़कियां कसकर बंद की गई है अचानक अभय कपड़े के लिए बनाई गई लालमारी के सामने थम गया वो दो दीवारों के बीच एक बड़ा सा खाना था जो जमीन से छत तक पहुंच रहा था सावधानी पूर्वक अभय ने बीच वाला दरवाजा खोला अंदर हैंगरों पर कपड़े टंगे थे कोट था सूट था एक आमदा प्रसाद जी की पत्नी के कपड़े थे अपने साथियों की ताजू भरी निगाहों के सामने अभय ने कपड़ों को एक किनारे रखा और आलमारी में घुसकर उनके पीछे क्षण के लिए गायब हो गया कुछ देर बाद उसका सिर्फ दो गाउन के बीच से फिर नामोदार हुआ और उसने मीना और अरुण को अपने पीछे आने का इशारा किया लगता था कि कपड़ों के पीछे एक और दरवाजा था जो बगल वाले कमरे में खुलता था कपड़ों के लिए बनाई गई वह बड़ी सी अलमारी दो कमरों के बीच दीवार का काम करती थी जिससे दरवाजे दोनों कमरों में खुलते थे तुम्हें कैसे इसका पता चला अरे वह उसे तो मैंने एक बार तब देखा था जब कामता प्रसाद जी ने अलमारी का दरवाजा खोला था अचानक मुझे उसकी याद आ गई याद आ गई हम अभी चलते हैं और उसको मजा चखाते हैं और साहस का दिखावा करते हुए खुशखुस पर असल बात तो यह थी कि यह बैठक में वह बैठक में ठहरना चाहता था बंद और सुरक्षित बैठक में ठहरना चाहता था बंदर सुरक्षित नए खतरों का विचार मात्र ही उसे डरा देता था लेकिन दूसरों को इसकी भनक नहीं लगनी चाहिए लेकिन अभय ने कहा अब हम यहाँ से खिसक लेंगे और भागकर घर पहुंचेंगे हम दूसरों को हमें दूसरों को बता देना चाहिए कि यहाँ एक संदिग्ध वो अपनी बात समाप्त न कर सका अजनबी ने इंजन चालू कर दिया था पल भर में अभय रसोई घर में जा पहुंचा और हथ दरवाजे से गैराज में झांकने लगा गैराज के दरवाजे पर वो आदमी कुछ कर रहा था दरवाजे में ठोस लोहे का छड़ फंसा था और ताला एक तरफ झूल रहा था आदमी ताला तोड़ने में लगा हुआ था अभय खिसक कर गैराज में आ गया मीना दहलीज पर दुबकी रही वह यह देखने के लिए मरी जा रही थी कि अभ्य कार के पीछे क्या कर रहा है परंतु इस दफा उसकी हिम्मत जवाब दे गई अजनबी किसी भी छड़ पीछे पलट सकता था और वह पीछे पलटा भी लेकिन गैराज का दरवाजा खोल लेने के बाद ही मीना झिचकी और चौकट के पीछे सिमट गई अरुण उसके पीछे दुबका रहा और बुद्ध अगर हम उस पर हमला कर दे तो हम तीनों के तीनों वह व्यक्ति चक्के के सामने बैठ गया और गाड़ी अपने पीछे धुए की नीली लकी और हिचकोले के साथ गैराज से बाहर निकल गयी अभय कहाँ है मीना ने एकदम चौक अपना सिर उठाया अब वह बाल्टी और पीपो के पीछे जगह बनाते हुए बस निकल ही रहा था सर से पांव तक खुशी से दमकता वो आदमी ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा उसने थोड़ी सेखी पगड़ते हुए कहा परंतु फौरन यह भी जोड़ दिया चलो अब जितनी जल्दी हो सके भागकर घर पहुंचे और दूसरों को इसके बारे में बता दें कुछ परामर्श देने के बाद अरुण ने भी अपना मुंह खोला लेकिन किसी के पास उसे सुनने का समय नहीं था हल्की फुहार पर ध्यान दिए बिना बच्चों ने भीगे मैदान को पार किया मां तुमने क्या किया था मीना ने हाँफते पूछा हम लोगों को उस पर टूट पड़ना चाहिए था अरुण दम लेते हुए बोला अब मैंने कुछ नहीं कहा वो भागता रहा मैदान के दूसरे सिरे पर बच्चे एक आदमी से लगभग टकराते टकराते बच्चे वो और कैमरे के साथ था और ठीक उसके पीछे चल रहा था एक बड़ा सा शानदार कामता चाचा आपकी एक अजनबी था वहां मैंने दो टायरों के वॉल्व खोल दिए हैं वो ज्यादा दूर नहीं जा सकता जल्दी टायर पिचक जाएंगे अभय ने एक सांस में पूरी बात बता दी कामता प्रसाद जी ने आश्चर्य का कोई भाव नहीं दिखाया और नई सवाल पूछने में कोई वक्त जाया वह घर की तरफ लौट पड़े वो पांचों दौड़ रहे थे टपकती देवदार की शाखाएं उनके कॉलर पट्टियों पर बौछार कर रही थी उनके पांव घुटनों तक भीगे हुए थे अरुण पल भर को दम लेने के लिए वहां रुका लेकिन पीछे छूट जाने के डर से फिर दौड़ने लगा मैं कह रहा था कि वहां मत चलो और अब पागल की तरफना भागना, भागना पड़ रहा है वो गुस्से से मुंह मुंह में बड़बड़ाने लगा जल्दी वे जंगल की बलखाती पगडंडियों पर पहुंच गए वर्षा से भीगे जमीन पर टायर के निशान साफ नजर आ रहे थे पीछा जारी रहा कीचड़ और छोटी गड़ाइयों से गुजरते उनके पाँव फचर फचर छपर छपर कर रहे थे आखिरकार वह दिखाई दे गई हल्के भूरे रंग वाली गाड़ी दूसरे मोड़ के आड़ में खड़ी थी कार के बगल में काला रेनकोट पहने वो आदमी टायरों में हवा भर रहा था मोती कामता जी ने अपने से फुश फुश तब बच्चों ने उन्होंने तो बच्चों से उन्होंने रुकने का इशारा किया और अपने कुत्ते के साथ लिए हुए नए देवदार बिक्चो के झुटमुट में घुम हो गया कामता प्रसाद जी और उनका कुत्ता अत्यंत सतर्कता पूर्वक उस आदमी की ओर बढ़ने लगे और जल्दी वे उसके पीछे ठीक पीछे जाकर रुक गए तुम्हारी कोहनियाँ और शक्तिशाली बने कामता प्रसाद जी ने अभिवादन किया अजनबी झटके से मुड़ा डर से उसके हाथ से पंप छूट गया उसके सामने थी कामता प्रसाद की तनी बंदूक की नाल और दाल निकाले को मेरी गाड़ी के कारण इतना कुछ कष्ट झेलने की क्या जरूरत थी भला कामता प्रसाद जी दोस्ताना अंदाज में इस तरह मुस्कुराते हुए बोले मानो अजनबी उनका बड़ा गहरा ही मित्र बड़ा ही गहरा मित्र लाइए मुझे इस काम को पूरा करने दीजिए आप थोड़ा किनारे हटने की मेहरबानी करें अजनबी बिल्कुल सन्न रह गया था आज्ञाकारी ढंग से डगमगाते कदमों के साथ वह एक ओर हट गया कामता प्रसाद जी ने आदेश दिया मोती नजर रखना और टायरों में हवा भरने के लिए वह आगे बढ़ गए उस आदमी ने सोचा कि भाग निकलने का यही सबसे अच्छा मौका है लेकिन उसके पहली हरकत करते ही मोती ने अपने दांत फाड़ दिए और ऐसी खतरनाक ढंग से घुराने लगा की कैदी अपनी आंख उठाने की फिर हिम्मत नहीं कर पाया हवा भर चुकने के बाद कामता प्रसाद जी ने उस आदमी को बैठने के लिए पिछड़ा दरवाजा खोल दिया कृपया अंदर चलिए क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो वो घूर तो आप हमसे उलझने की कोशिश कर रहे हैं कामता प्रसाद जी मुस्कराए हमारे लिए यह कोई दिक्कत ही नहीं है मोदी झपट पढ़ो मोदी ने अजनबी के जान पर फौरन झपट्टा मारा बस बाल भर चूक गया मोदी अपना काम जानता था उसे इस तरह का झपट पड़ना सिखाया गया था जिसका आश्चर्य सिर्फ डराना होता था पर अजनबी को काफी सबक मिल चुका था किसी प्रकार का और कोई प्रतिवाद किए बिना व जैसे तैसे कार में घुस गया उसके पीछे मोदी ने कार में छलांग मारी और उसके बगल में आसन जमा बैठ गया मैं आपको सलाह दूंगा कि आप उचित ढंग से व्यवहार करें कामता प्रसाद जी ने कहा मोदी को अचानक की गई हरकतें राश नहीं आती कामता प्रसाद जी चक्के के पीछे बैठ गए और तीनों के तीनों बच्चे उनके बगल में जैसे तैसे घुस सामने वाली सीट पर बैठ गए वे गांव की तरफ चल दिए जहां की पुलिस चौकी यानी मिलीशिया स्टेशन सबसे निकट पड़ती थी तुम्हे कैसे वॉल्व खोलने का ख्याल आया अभय कामता प्रसाद जी ने कामता प्रसाद जी जानने को उत्सुक थे अरे वो कुछ बदमाशों ने हमारी गाड़ी के साथ यही चालबाजी की थी अभ्य ने समझाया पीछे से बुरी तरह से कोचने की आवाज आई कामता प्रसाद जी पीछे मुड़े अपनी खोपड़ी में सब जुबान रखो मोती को गुस्सा आ सकता है उसे गाली गलौज की भाषा सुनने की आदत नहीं और ख्याल रहे कि एक युवा भद्र महिला हमारे बीच में है और जवाब में सुनाई दी मीना की खिलखिलाहट अनुराग ट्रस्ट